पहले कहा था कि भाष्यकार ने और वार्तिकार ने भी कहा था भाष्य वार्तिक काराभ्या अयम अर्थ उदीरित प्रमाण के साथ प्रमेय का संबंध होने से प्रमाण विषयाकार हो जाता है ये भाष्यकार ने कहा था और वार्तिकार ने भी कहा है तो भाष्यकार का वचन तो दे दिया भूसा सिक्तम यथा ताम्रम इधानी वार्तिक वचन मह वार्तीयकार है उनका वचन कहते हैं उन्होंने भारतीय का लिखा है उपनिषद भाष्य के ऊपर और उपनिषद भाष्य के ऊपर तो भारतीय तो कार्य के नाम पर प्रसिद्ध है उन्होंने कहा मातुर्मापिंग तत्व प्रपद्यते प्रपद्यते निस्पन्नं मेया भक्त प्रपद्य मातु का अर्थ प्रमातु प्रोलगा देंगे तो प्रमाता होता है माता भी होता है महंग माने धातु से त्रिच पर्त कर देंगे मातृ प्रमात्री षष्ट अंत मातु मानापत्ति प्रमाण पंचम अंत प्रमा से प्रमाण की अभिनिष्पत्ति होती है प्रमाता है अंतकर्णावचन चैतन्य अंतकर्णावचन चैतन्य प्रमाता है उससे अंतकर्ण की वृत्ति प्रमाण है अंतकर्ण का परिणाम उसकी उत्पत्ति होती है प्रमाता से प्रमाण की अभिनपत्ति निष्पन्न तत्म एति तत् प्रमाणम उत्पन्न होकर के मेय का प्रमेय घटा आदि को एपनोति संबद्ध होता है घट आकार वृत्ति अंत का परिणाम है अंतक चैतन प्रमाता से प्रमाण की उत्पत्ति होती है उत्पन्न होकर के प्रमाण घटाकार वृत्ति पटाकार वृत्ति तदाकार परिणाम होकर के घट पटादी विषय के साथ संबंध होता है प्रमेय को जाता है मे संगतम तो तत्प्रमाणु मेय के साथ संबंध होकर के मेय न सह अभिसंगतम मे हो गया प्रमेय घट आदि विषय उसके साथ संबद्ध होकर के प्रमाण मेया भत्व प्रपद्यते मे सदृश प्रकार के समान हो जाता है से प्रपद्यते आकार को प्राप्त कर लेता है प्रमाण अंत की वृत्ति जिस विषय के साथ संबद्ध होती है वो विषय आकार हो जाती है वही मेयभत्व तदाकर वृत्ति हो जाती है जैसा विषय जैसे घटा में जल रखेंगे छिद्र के द्वारा जल निर्गत होगा उस छिद्र निर्गत जल जिस बर्तन में रहेगा तदाकार जल हो जाएगा बर्तन गिलास कटोरा हो छोटा हो बड़ा हो तदाकार हो जाता है जल ठीक इसी प्रकार अंतकरण जल तुल्य ये सर्र है तुल्य उससे जल जैसे निकलता है छिद्र के द्वारा यहाँ छिद्रतुल्य चक्षरादि इंद्रिय उन्हीं द्वारा अंतकर्ण बाहर जाकर के उसका परिणाम है पुराण अंतक निकल कर नहीं चले जाएगा अंतकर्ण है उसका कुछ अंश जाता है जैसे जल अंदर रहते हुए कुछ अंश जाता है जा करके विषय देश में संबद्ध हो करके तदाकार हो जाता है मैं प्रपद्यते प्राप्त करता है प्रपद्य प्राप्त मातु रीति मातु साधिस्थ चिदात प्रमा भी निष्पति मानस बुद्धि में, में चैतन्य का प्रतिम्ब होता है उसका नाम चिदाभास चिदास चिदा भाष बुद्धि में चिदाभाष बुद्धि जहाँ रहेगी उसका अधिष्ठान अवश्य है अधिष्ठान की मैं न अध्यस्त कैसे रहेगा अधिष्ठान अवश्य है अधिष्ठान के बिना रज्जु में सर्प रज को हटा दो सर्प रहेगा अधिष्ठान के बिना अध्यस्त नहीं रह सकता है तो अध्यस्त बुद्धि आदि सर्व सब कुछ अध्यस्त है किस में अध्यस्त होगा अधिष्ठान चैतन्य में इसलिए कहा साधि अधिष्ठान सह वर्त बुद्धि साधिष्ठान बुद्धि साधिष्ठाना चो बुद्धिश्च यदि साधिष्ठान बुद्धि अधिष्ठान के साथ बुद्धि है बुद्धो ठत बुद्धिस्थ बुद्धि में स्थित है चिदा यही प्रमाता है जीव का वाच्यर्थ यही लक्ष्यार्थ अधिष्ठान है जीव शब्द से पहला आया था चैतन्यदधिष्ठान लिंग देहश्चय पुनः चिच्छाया लिंग देहस्था तसंघो जीव उच्य आय था अधिष्ठान चैतन्य लिंग शरीर लिंग शर्य में चिदाभाष ये समुदाय को जीवक शब्द से कहते हैं लक्ष्यार्थ है केवल अधिष्ठान चैतन्य तो अधिष्ठान के साथ बुद्धि तो चिदाभाष रूप है प्रमाता वही अंतकणावचन चैतन्य करके संक्षेप से कह देते उसका वास्तव है अधिष्ठान चैतन्य रहेगा बुद्धि में चिदाभास है और चिदाभाष ही जीव का वाच्यार्थ है उसी प्रमाता से मानाभिनिष्पत्ति सची समाज है मानस्य अभिनष्पत्ति माने प्रमाण अंतकरण का परिणाम वृत्ति है अंतकरण जिस प्रकार चैतन्य का आभास रहता है अंतकरण के परिणाम वृत्ति में भी चैतन्य का आभास रहेगा अंतकरण का ही कार्य है परिणाम है अंतकरण स्वच्छ से चैतन्य के आभास को ग्रहण करता है चिदाभास विशिष्ट होता है अंतकरण जब अंतकरण का परिणाम बाहर जाएगा वो भी चिदाभास विशिष्ट होगा इसलिए प्रमाण भी आभाष है आगे कहा साभाष अंतकरण वृत्ति रूपस्य से की वृत्ति है परिणाम अंतकरण वृत्ति में भी चिदाभास रहता है वह भी सा है जैसे बुद्धि चिदाभास से है ऐसे अंतकरण का परिणाम जिसको वृत्ति कहते है प्रमाण कहते है वो भी साधि सा वृत्ति है साभाष अंतकर्ण वृत्ति रूप से अभिनपत्ति अभिनस्पत्ति शब्द का अर्थ स्वयं कहते, कहते है Siya, उत्पत्ति उसमें क्रियापद जोड़ देना इति क्रियापद ऐसा करके शेष जोड़कर क्रियापद करना प्रमाता से प्रमाण की उत्पत्ति होती है प्रमाता का अर्थ कर दिया अधिष्ठान के साथ बुद्धिस्त रूप है प्रमाता और प्रमाण हो गया आभास विशिष्ट अंत वृत्ति उसकी उत्पत्ति होती है आगे निष्पन्नम तत्मेयति निष्पन्न का अर्थ मानम, क्या मानम मानम माने नहीं, मानम, मेयम क्या है है है घटादि विषय के प्राप्नोति प्राप्ति एतिनोति गाप्ति घट प्रमा घटके पास जाता है प्रमाण किस ते प्रपद्यते तस्य प्रपद्यते उसके मेयंगत तत्पदकार प्रमाणे जिसको सात मृत्यु कहा गया अभिसंगतम, करते प्रमेय प्रमेय प्रमे हो कौन कहा? गया घटपटादी सत प्रमाण घटादि के साथ संबद्ध होने पर मेय प्रपद्य मेय से आभाव आभा मे आभाव आभा सप्तमी उपमन पूर्वप सेवा बहुवाच्यूप लघु कौदी मेय से आभाव आभान काल काल इसी प्रकार होता है मेय से आभा मे के सदृश है आभा से मेय से आभाव आभा हो जाता है प्रमाण तस्य कारता बनाने के समान तो आकार को प्राप्त करता है प्रमाण मै ये घट पटा दी प्रमेय उसके समान आकार को प्राप्त करता है प्रमाण उसी को कहते वृत्ति घटाकार हो गयी पटाकार हो गयी समान का आकार को प्राप्त करता है प्राप्त आकार तो घटपट में आकार है समझने के लिए आकार कहते हैं जो रूप विषय ज्ञान है अम्ल विषय का ज्ञान है वृत्ति है, है, है वो अम्लाकार हो जाएगी अंतकरण का परिणाम अम्लाकार मधुराकार शब्द आकार स्पर्शाकार रूपाकार रसाकार होती आकार का ही अर्थ कोई आकार प्रकार तेन को नहीं जैसा वृत्ति वृत्ति के आभा आभावि के तुल्य समान हो जाता है नहीं विषय विषय के तुल्य वृत्ति हो जाती है विषय जिसका है जिस प्रकार वृत्ति भी ऐसी प्रकार हो जाती है क्योंकि तद विषय की वृत्ति तद विषय के वृत्ति होने से विषय के समान सदृश हो जाती है वृत्ति उसको कहते विषयाकार घटाकार पटाकार वृत्ति को कहते है संगतम प्रपद्यते भवत्वेवं आह हो प्रकृति में क्या आया जीव श्रेष्ठ द्वैत ईश्वर श्रेष्ठ ये विचार चल रहा है उसमें क्या आया ऐसा से आगे कहते हैं घटो घटो सत्य विषय दौस्थो मृण मृण मान सी भाष्यस्तुम धीमयः एवं सति दो विषय दो विषय हो गए दो विषय घट दो है कैसे मृणमय धीमच्चे मृणमय धीमय एक तो घट मृणमय सब देखते हैं मिट्टी से बना हुआ और एक हो गया धीमय जब घट का ज्ञान होता है इंद्र के साथ घट का संबंध होता है परमाता से अंतकरण वृत्ति परिणाम बाहर जाकर के घटाकार बन जाती है वही धीमय हो गया घटा, दो हो गए एक मृणमय और एक धीमय धी अंतकरण, एक अंतकर्णमय हुआ अंतकरण बाहर जाकर के विषयाकार हो जाता है अभी बताया तो धीमय एक हो गया एक मृणमय दोनों में से मृणमय तो प्रमाण के द्वारा प्रकाश होता है घट ज्ञान के द्वारा मृणमय घट का प्रकाश होता है घटा कार वृत्ति घट से घट का विषय कौन है घट मृय तो मृमय मानमेय सियात प्रमाण का प्रमेय होता है मृमय मिट्टी से बना हुआ घट मान मेय मान प्रमाण <coughs> सा अंत करण वृत्ति कुछ से मेय होता है मृमय घट और जो धीमय घट उसको कैसे देखेंगे साक्षी भाष्य तु धीमय क्योंकि धीमय तो बुद्धि ही है तो बुद्धि स्वयं से प्रमाण ही बुद्धि है बुद्धि का परिणाम है अंतकर्ण का परिणाम उसके द्वारा स्वयं बुद्धि रूप ही धीमय घट है और अंतकर्ण परिणाम भी है स्वयं अपने द्वारा ग्रहण नहीं होगा इसलिए घटा हो, साक्षी भाष्य है साखी के द्वारा प्रकाश होता है अंतकर्ण विशिष्ट चैतन्य होता है प्रमाता साखी होता है से उपलक्षित चैतन्य शुद्ध चैतन्य को साखी कहते अंतकर्ण अंतकर्ण के धर्म सुख दुखादि साखी के द्वारा प्रकाशित होता है अंतकर्ण वृत्ति है परिणाम अंतकर्ण का परिणाम वृत्ति है और ज्ञान है उसके द्वारा स्वयं अंतकर्ण का धर्म ग्रहण नहीं होगा स्वयं प्रमाण हो स्वयं प्रमेय हो ऐसा नहीं होगा इसलिए अंतकर्ण के धर्म सुख दुखादि है अंत का विकार कार्य जितने है सब साखी भाष्य है साखी के द्वारा प्रकाश होते है राज्य में सर्प ज्ञान होता है रजु है अंतकरण का परिणाम प्रमाण का विषय प्रमेय रजु है राज्य में जो कल्पित सर्प है वह अज्ञान का कार्य है अज्ञान ही सर्प रूप से दिखता है इसलिए अज्ञान का कार्य सर्प चक्षुरादि ज्ञान का विषय नहीं है वो साक्षी भाष्य है ऐसे लगता है हम चक्षु से देखते हैं चक्षु संष चाहिए अधिष्ठान ज्ञान के बिना सर्प भ्रम होगा इसलिए चक्षु सन्निकष करके अधिष्ठान का ज्ञान होता है हाँ अधिष्ठान रज्जु तो ज्ञान नहीं होता किंतु है ज्ञान होता अयम आगे सर्प चक्षु बंद कर देंगे तो साफ दिखेगा नहीं दिखता है तो चक्षु अन्य चक्षु खोला तो साफ दिखता है बंद किया तो नहीं दिखता है सर्प के ज्ञान के, तो के, के साथ चक्षु का अन्य होता है चक्षु सन्निकष सत्य सर्प ज्ञान तद अभाव तद अभाव चक्षु सन्निकष नहीं तो सर्प ज्ञान नहीं होगा ऐसा तो होता है किन्तु वस्तुत ज्ञान में दो है एक एकदम अधिष्ठान एक सर्प अयम सर्प कहते चक्षु सन्निकर्ष का जो अन्य व्यतिरेक होता है अधिष्ठान के साथ अधिष्ठान ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा इसलिए चक्षु सन्निकर्ष है तो इधम तेन अधिष्ठान ज्ञान होता है अयम सर्प इधम रजतम में अयम इधम इधम तुन ज्ञान होने के लिए चक्षु सन्निक चाहिए चक्षु बंद कर दिया इधम तुन अधिष्ठान ज्ञान नहीं हुआ तो भ्रम भी नहीं हुआ चक्यु से चाहिए सर्प सर्प ज्ञान भी भी भी का प्रकाश साक्षी साक्षी से होता है के द्वारा नहीं इस प्रकार हो गया ननु मनोमय घट तेनाव मनुष्य ग्रहित ग्राहका ग्राहका रा भावो सिद्ध घट कार होती हैनोमय घटस्य तेनाव मनस्य घट तो मिट्टी से बना हुआ घट मन के द्वारा गृहित होता है मन का परिणाम घटाकार वृत्ति होकर के घट का प्रकाश होता है ये प्रमाता को किन्तु मनोमय घट मन से बना घट और उसका मन उसका ग्रहण करेगा वही मन ग्राह्य होगा घट होकर के वही मन ग्राहक होगा प्रमाण होकर के ऐसा नहीं होगा मन सा ग्रही तो मत तो और दूसरा कोई ग्राहक है ही नहीं मन के द्वारा सो विषय का ग्रहण होता है मन ही स्वयं घट बन गया अन्य कोई ग्राहक नहीं होने से ग्राह का अंतर अन्य ग्राहक अभावाच असिधि रे व कश्य असिद्धि मनोमय घट मनोमय घटे की सिद्धि कैसे होगी सिद्धि तो होगी उसका ज्ञान प्रकाश होने पर कोई प्रकाश का नहीं रहा तो मनोमय घट की सिद्धि नहीं होगी ऐसा शिक्षा से सिद्धांत कहता है तो मैंने जो कहा ग्राहक का अंतर अभाव ग्राह का अंतर अभाव ही असिध नहीं ग्राह का अंतर अभाव अन्य ग्राहक नहीं है ग्राह का अंतर अभाव है अन्य ग्राहक हे अन्य ग्राहक कौन हे साक्षी साखी के द्वारा प्रकाश होगा मृणमय तथा साक्षी भाष्य मृणमय महानेय तथा धीमय बुद्धिमय घट बुद्धि का जो घटा परिणाम हुआ वो साक्षी भाष्य है साक्षी के द्वारा प्रकाश होता है विविधं अत्र नेति न अेय्व कस ने ज्ञाते इशंक्य जीवसृष्ट हेय्भिप्रेत तंधहेतु दर्शयति अब इस प्रकार भवतधम देतम दो प्रकार द्वैत बता दिया ईश्वर शिष्ट और जीवसिष्ट ईश्वर शिष्ट तो घटपट आदि बाह्य आकार है जीवसिष्ट हो गया मनोमय विषय धीमय तो ये अत्र कश्य हेयत्व कश न हेय वहाक से बनता है त्याज्यत वहाग ईद सार्व गुण हेय बनता है कस्य हेतु कौन द्याज है कस्य किसका त्याज्य है तो नहीं है इतने न ज्ञाते ऐसा नहीं जानते हम ऐसा संका कम से उत्तर देते हैं? है जीवसृष्ट से हेतु जीवसृष्ट द्वैत ही त्याज्य ऐसा अभिप्राय करके तस्वंध हेतु ती कारण क्या है जीवसिष्ट द्वैत ही बंध का हेतु है ईश्वर सृष्ट द्वेत सर्वपत बंध हेतु नहीं है उसमें जो मन में आकार करते हैं वही बंध हेतु होता है जैसे एक ही मणि प्राप्त करने वाला खुश होता है नहीं प्राप्त करने वाले को क्रोध होता है और उपेक्षा का सन्यासी को हसन नहीं होता है क्रोध भी नहीं होता है विषय में तदाकार यदि इसमें ग्रहण करने की इच्छा है प्राप्त नहीं कर पाया दुख होता है तो बुद्धिमय धीमय विषय ही बंध हेतु है बाह्य विषय बंध हेतु नहीं बाह्य विषय समानाकार होता हुआ किसको सुख देता है किसको दुख देता है किसको नहीं होता है इसलिए जीव श्रिष्ट द्वित ही त्याज्य उसका कारण क्या है इसलिए कि वो बंध क्या है, <coughs> है बंध है अभी तु? जीव सृष्ट द्वैत ही बंध हेतु है तुँ? उसको दिखाते हैं। है <स्था�> तस्मिन् सुखदुःखेस्तस्मिन् सुखदुःखेस्तस्मिन् न न द्वयम् द्वयम् सुखदुखेस्त अन्वय और अन्व्यरेक अन्य है तस्त व्यति तद अभाव तदभाव अन्या व्यतिरिक द्वारा युक्ति के द्वारा कार्य कारण भाव का निश्चय होता है घट का कारण मृत पट का कारण तंतु है तंतु रहने से पट बन सकता है सब सामग्री होते हुए तंतु रहेगा तो पट बनेगा सब सामग्री है किंतु तंतु नहीं पट बन जाएगा सब सामग्री होने पर मिट्टी रहने पर घट बनता है मृत घटा भाव जब मृत सत्य घट सत्व भावे अभाव घटाभाव अन्य व्यतिरिक होता है वह यह समझना मृत भिन्न सकल कारण सत्व केवल मिट्टी से घट नहीं बनेगा मृत भिन्न सकल कारण होते हुए मृत सत्य घट सत्व भावे अभाव घटाभाव मृत सत्य घट हो गया अन्य अन्य सहचार संबंध कारण कार्य कार्य का सहचर्य हुआ और उसका अभाव होता है कारण अभाव हो तो कार्य कार्याव मृत अभाव कार्याव घटा भाव मृत्य अभाव है घटाभाव तो अभाव कारण अभाव के साथ कार्य कार्याव का साहचर्य होता है कारण के साथ कार्य का साहिर्य मृत सत्य घट ये कारण कार्य का साह हुआ ये अन्वय है और कारण का अभाव मृत अभाव घटा भाव कारण का अभाव और कार्याव ये दोनों का साहचर्य जहाँ मृत अभाव वहाँ भाव बाकी सब सामग्री रहने पर भी मिट्टी नहीं तो घट नहीं बनता है तस्माद मृत घट से अभी देखना बंध बंधक कार्य है उसका हेतु क्या है बंध जैसे घट कार्य तो मृत में है अन्य व्यक्ति के, के द्वारा निश्चय होता है इसी प्रकार बंध हेतु तम तो कश्य तो ये दिखाते हैं धीमय विषय ही जीवक को बंध देने वाले जीव बुत जीव कैसे होता अन्य है अन्य व्यक्तर के स्वयं दिखाते हैं सत्य सुख दुखी धीमय होने पर सुख दुख होता है कोई विषय है उसका ज्ञान नहीं है आपको सुख होता है दुख होता है नहीं होगा विषय के ज्ञान होने पर धीमय बनने पर सुख दुखी सत्य <small> अस्मिन् अस्मिन मतलब धीमय विषय सती सुख दुखी तो किसको सुख किसको दुख होगा धीमय होने पर और बुद्धिमय नहीं है विषय स्वरुप देता है असती असत्य धीमय विषय बुद्धिमय विषय जब नहीं है स्वरुप सुख दुख देता है नहीं देता है वह निस्वरुपत उसका ज्ञान नहीं हुआ स्पर्शो कर्म लगेगा तो कैसे ज्ञान के बिना कष्ट तो हो गया जब स्पष्ट होता है कष्ट होता है तो ज्ञान नहीं होता है कष्ट होता है तो जब गर्म लगा तो गर्म कोई ज्ञान हुआ चाख्यू से ज्ञान होना कोई जरूरी नहीं है गर्म लगते ही सुख दुख होता है ज्ञान नहीं कि गर्म नहीं लग कर कष्ट हो जाएगा ऐसा होता है इसलिए बुद्धिमय वन करके सुख दुख होता है बुद्धिमय नहीं तो सुख दुख नहीं होगा स्वरूप नहीं है है ज्ञान नहीं है और का अर्थन ही चु से देखे वहीं को लेकर मच्छर काटते हैं चक्षु से नहीं देखे कोई काट दिया विश्वास दंशन किया तो उसका ज्ञान होता है नहीं okay. चक्षु से नहीं देखने पर कोई दंशन क्या कष्ट होता है, तो है निश्चय हुआ सत्यस्विन सुख दुख स्तः अन्य हो गया तस्मिन असती न द्वय द्वय कौन है सुख दुख तस्मिन असदी तस्मिन सद से लेना धीमय विषय असती सत्यास्मिन अस्मिन कहा तो बुद्धिमय विषय होने पर सुख दुख होते हैं और बुद्धिमय विषय नहीं तो सुख दुख नहीं होते इसे अन्य व्यति के, के द्वारा निश्चय हुआ बुद्धिमय ही विषय जीव द्वैत जीव बीत नहीं है जीव को बंधन देने वाला द्वैत कौन हुआ जीव श्रिष्ट द्वित है अन्य व्यतिरेका दर्शय अन्य व्यतिका अभियान पूर्वार्ध में बता दिया कि के के है। किंतु अन्य कैसा जीव बंधक अन्याक्यक दर्शे उत्तरार्थ में तो अन्य स्वयं दिखाते हैं। या तो अन्य हो गया और तस्तः द्थे <देखो>। सत्य निको अस्मिन जीव सृष्टि मानस प्रपंच जीव सृष्ट मनस प्रपंच जीव सृष्ट मानस विषय होने पर विद्यमान सती का विद्यम है सुख दुखी स्थ सुख दुखे, दुखे और तस्त न दसती सुख दुखम चुखम दुखम च ना असती तो तस्म यदि मानस प्रपंच जीवसृष्ट द्वे त नहीं है तो सुख होगा दुख होगा सुखम दुखम च नास्ती इसलिए जो मानस प्रपंच जीवसृष्ट हे बुद्धिमय वही बंधक देने वाला है वही त्याज्य है ओम। जीव न अन्य बाह्यार्थ त्याज्यतिवीन नन्वय व्यतिर बाह्या कि जो अन्य पुरुष पूर्वलोक के उत्तरार्ध में कहे गए ये बुद्धिमय विषय के लिए क्यों कहते हैं बाह्यार्थ विषय में क्यों नहीं होगा बाह्य विषय है तो सुख होता है नहीं तो नहीं होता है बाह्य भोजन है तो तृप्ति होती भोजन नहीं तो तृप्ति नहीं है बाह्य विषय होना चाहिए केवल मनो में ही क्यों कहते हैं ऐसा शंकागन से उत्तर देते असत्य पिछा बाह्यार्थ असत्य स्वना बध्यते नर सीतिमूर्छा सत्यप्यस्म बध्यते बाह्यार्थे असत्यपी स्वप्न में स्वप्न देखते समय जैसे जैसे स्वप्न में दिखता है ऐसे ऐसे बाह्य वस्तु है कमरा के अंदर देखा हाथी है पर्वत है स्नान करते हैं भोजन करते हैं भूखा है सोया देखा भोजन के आदि कोई सम्मान से पूजा करके बहुत भोजन खिलाता है सामने भोजन आ जाता है कुछ भी नहीं है स्वप्न में मनोराज्य बैठ बैठ कर मनोराज चिंतन करता है ऐसे कर दूंगा इतने बड़े मकान बना दूंगा इतने रुपया हो जाएगा ऐसे करेंगे ऐसे बनाएंगे ऐसे रुपया हो जाएगा ऐसे करेंगे जो लोग कथा करने के विचार करते ऐसे करेंगे ऐसे आसम बनाएंगे विचार करते रहते मनोराज्य तो मनोराज्य करते समय सामान्य बड़े बड़े मकान बन जाता है भाई वस्तु तो नहीं होने पर बड़ा खुश होते है विचार करते ऐसे करेंगे बड़ा प्रसन्न है कुछ <laughs> खाते खाए नहीं विचार करते ऐसे भोजन हो जाएंगे ऐसे मिल जाएंगे ऐसे करेंगे बड़ा कुछ तो असत्य पीछे बाहिहार थे सपना तो बध्य थे न रह सपने में कभी दुखी होता है बड़ा दुखी होकर के रोता है खा भी करके सोया और सपन देखता है कहीं धूप में चल रहा है प्यास है पानी नहीं पीने के लिए मिलता है भूख बोलता है थोड़े से पानी मर जाऊंगा पानी थोड़े दे दो मांगता है किसके पास जाकर मांगता है उड़ता नहीं झूठा पानी और झूठा भी हो कुछ भी थोड़ा दे दो थो। अतः खाद्य भूखा है कुछ नहीं खाद्य वो बर्तन में जो कुछ लगा है तो उसको भी दे दो ऐसे चिल्लाता है वो कहा नहीं मिलेगा वो डांट के नहीं थोड़ा दे दो थो, भूखा मर जाएंगे मर जायेंगे मर जायेंगे जग जाता है देखा पेट भरा हो जाने कोई अभाव नहीं दुखी होता है नहीं बाह्य अर्थ है आदि से स्वप्न से मनोराज्य स्मरण कभी अति का स्मरण करता बड़ा खुश होता है तो बध्य तेना समाधि सत्य मूर्छा अब समाधि करता है बाह्य वस्तु हो उस समय बाह्य वस्तु रहेगा कहा जाता है? रहता, है रहता है सो गया सो जाने पर बाह्य वस्तु का अभाव होता है वो रहता है मूर्छा हो गया सत्य पे अस्मिन न बध्य तो बाह्य तो होने पर भी बंधनों को प्राप्त करता है सस्व त्य सो गया बाहर वस्तु ये तो कोई ज्ञान ज्ञान नहीं कर सुख दुख नहीं होता है तो फिर सुख दुख विषय ही दिया या उसका ज्ञान होने से ज्ञान नहीं धीमय नहीं हो तो सुख दुख नहीं और आगे स्पष्ट करेंगे ये विचार करके सब स्पष्ट निश्चय करना बाह्य वस्तु होते हुए समाधि सूत्र में सुख दुख नहीं होता है स्वप्न मनोराज्य में बाह्य वस्तु नहीं है तो भी सुख दुख होता है तो बाह्य विषय ही सुख दुख देने वाला यदि होता सपना आदि में बाह्य विषय नहीं सुख दुख नहीं होना चाहिए किन्तु होता है समाधि ूर्चा बंधन को प्राप्त नहीं करता है असतीति नरो मनुष्यः केवल मनुष्य के लिए नहीं कोई भी पशु पक्षी में बाह्यर्थ नहीं पे बंधन प्राप्त करता है इसलिए जो नरो दिहा उपलक्षण त्राहक तद ग्राहक उपलक्षण नरव अनुकूले प्रतिकूले च पारमार्थिके विषये सत्यपि स्वपनाद आदि से नपन स्मृत्यादि काले आदि फिर मनोराज्य स्वप्न स्मरण मनोराज्य काल में बाह्या अनुकूल अनुकूल बाह्यार्थ कोई काम पुरुष स्त्री आदि करता है भोजन, धन संपत्ति, जैसे अनुकूल है बाह्यार्थ स्वप्न स्मृति काल में बाह्यारे असत्य भी, नहीं, नहीं प्रतिकूल व्याघ्र आदि व्याघ्र सर्प आदि प्रतिकूल है स्वप्न देखते समय बाहर है पारमार्थी विषय असत्यपी बाहर होते स्वप्न स्मरण काल में पार्मा के विषय वास्तव नहीं होने पर भी अवीम सुख सुखदुख होता है, है। बध्यतेख दुखा भाज्यत तो होता है और आगे सत्यपि न न सामु तो सूस्ट बाह सदिभा विषयावन्वय सदी सूत्र मोर्चा बाह्य अर्थ होने पर बंधनों को प्राप्त नहीं करता है न सुख दुख आदि भाग सुख दुख को प्राप्त नहीं करता है इसलिए क्या सिद्ध हुआ जो अन्य व्यतिरिक है बाह्य विषय नहीं है मानस प्रपंच अभिषेक है मन से चिंता मानस प्रपंच ज्ञान होने पर ही सुख दुख है मानस प्रपंच नहीं तो सुख <tressedimizi>, दुख नहीं की बाह्य विषय बाह्य विषय होने पर सुख दुख नहीं तो नहीं होता है ऐसा नहीं है ऐसा आदि कहेंगे स्वप्न स्मृति में व्यभिचार होता है बाह्य विषय नहीं होने पर भी सुख दुख होता है समाधि सूची मूर्चा में बाह्य विषय रहने पर भी सुख दुख नहीं होता है इसलिए बाह्य विषय का अन्य व्यतिरिक्क नहीं अभी तो मानस प्रपंच विषय का अन्या व्यतिरिक्क इसी दोनों अन्य व्यतिरिक्त द्वारा निश्चय हुआ मानस प्रपंच जो जीव श्रेष्ठ द्वहित वही बंधन देने वाला है बंध हित्व किस में रहा जीव श्रिष्ट में इसलिए उसका ही त्याज्यम जीवस्ट दी त्याजा मनोमय प्रपंच से बंधक अन्वय व्यतिका उदाहन स्पष्टयति। मनोमय प्रपंच ही बंधक है उसमें बंधक तो है बंधक होने से उसका त्याज्य है यह अन्य व्यति को उदाहरण न स्पष्टी मनोमय प्रपंच बंधक है यह उदाहरण के द्वारा दिखाते हैं अन्य व्यक्तो दिखाते हैं दूरदेशांगते पुत्रे दूर जीवतेवात्र तत्ता विपलभक मृत मोदी पुत्रे दूरदर्शन गते किसका पुत्र दूरदेश में गया जीवित है बड़े प्रसन्न होकर रहता है यहाँ उसके पिता है अतत पिता कोई व्यक्ति आया उधर से आया बोले मैं वहां से आया आपके पुत्र ऐसे मर गया एक्सीडेंट से मर गया सुनते ही रोना शुरू हो गया पिता माता रोएंगे या नहीं? नहीं और कौन किस्से सुना विप्रलम्बक वाक्य न जो झूठ बोल करके गुस्से ठगने वाले कहा तुम्हारे पुत्र मर गया तो ये विश्वास करके रोने लगा अभी रोता है ना नहीं, नहीं कष्ट होता है नहीं तो पुत्र जीवित तो है रो रहा है तो विषय सुख दुख देता है या उसके मानस क्या सोचा मर मर गया मरी गया सोच कर है तो मानस द्वेत ही सुख दुख देता है वास्तव तो पुत्र है में दूर देशमी देशांतरम प्राप्त पुत्र जीवत स्वगृह स्थित तस्य पिता वाक्येन स्वप्रतं स्वपुत्रं मृतं कल्पयित्वा करोति देशान्तरं प्राप्ते पुत्रे अन्य देश तत्र वसती वहाँ जीवित फिर भी यहां घर स्वगृह स्थित पिता विप्रलंबक वाक्यन विप्रल्भों को कहते दूसरे को ठगना है मिथ्या वचन ही पर वंचक से झूठ बोलकर दूसरे को ठगना है आगे बोल दिया मृत कुछ कुछ लोग बोल देते हैं उनको खुशी लगता है दूसरे को झूठ बोल देंगे बाद में पता चलने पर भी ऐसा बोल दिया उनको कोई परवाह नहीं ऐसे बोल देते है कभी कभी झूठ बोल देते जानते है आगे पता चलेगा फिर भी झूठ बोल देते है और खुशी होते है आगे बोले दिया त्वतपुत्र मृत मर गया इसी वाक्य से सौ पुत्र मृतम कल्प फिर कल्पना करते है पुत्र मर गया फिर उसका स्मरण हुआ मर गया कैसा उसका होगा क्या हो गया शरीर क्या हो गया ऐसे सोचने लगे प्रकर्ष रोदन अंक थोड़ा थोड़ा नहीं पुत्र मर जाए तो पुत्र सबसे प्रिय होता है गृहस्थी के लिए मर गया तो बहुत जोर से बड़ा रोने लगते पुत्र कुछ नहीं हुआ यहां रोने लगते है और कभी कभी मर गया पुत्र इनको पता नहीं बड़े प्रसन्न है बड़े खुश है पुत्र के पास पत्र लिखते हैं, कब आ गया बुलाते हैं हमको दिन आ जाए तुम्हारी शादी के लिए अभी नीचे हो गया वो मर गया पंद्रह दिन हो गया खबर नहीं मिला ये लोग रहते हैं? नहीं रहते हैं? रोते पूर्णमद पूर्णमीदर्णा पूर्ण मुदश्यसे पूर्णशा पूर्ण मेंशिष्यसे ओम शांति शांति शांति